की मिटिंग्स आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है इटली के दक्षिण में स्थित सिसिली नामक द्वीप पर बसा था एक नगर साइराकस जो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा था साइराकुस पर रोम राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया रोम की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसके जीतने की पूरी उम्मीद थी अरे जहाज तेज करो कट्टू तेज करो जल्दी ऊपर अचानक रोम के सैनिकों में हलचल शुरू हो गई पाल पर इतना तीव्र प्रकाश का बिंदु कैसे आया देखो देखो प्रकाश का बिंदु अब दूसरे जहाज पर अरे वहां तो आग भी लग गई उनका की दीवार से लोहे का कि कैसे i don't know what to do. I don't know what to do. Oh, my brother, this is a big thing. Oh, look, look, there's a fire of the stones. Oh, my की सेना का सेनापति समझ गया कि इन सब के पीछे कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि सायरकूस के एक बहुत बुद्धिमान नागरिक का दिमाग था और वो बुद्धिमान नागरिक थे आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्राचीन काल के एक महान आविष्कारक और गणितज्ञ थे उन्हें सिद्धांतों और सूत्रों की खोज के साथ-साथ हर एक समस्याओं का हल खोजना भी बहुत अच्छा लगता था इसीलिए जब साइराकुस के राजा को रोम की शक्तिशाली सेना के द्वारा आक्रमण का اندیشہ हुआ तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और उनसे नगर की रक्षा के लिए कुछ उपाय करने का अनुरोध किया आर्किमिडीज ने बहुत सोच विचार और प्रयोगों के बाद नगर की रक्षा के लिए अनेक यंत्र बनाए ये यंत्र गुलेल लीवर पुली आदि के सिद्धांतों पर आधारित थे ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं यंत्रों में से एक था विशेष प्रकार का बड़ा सा दर्पण इस दर्पण से सूर्य की किरणों को जहाजों के पालों पर किंद्रित कर उनमें आग लगाई जा सकती थी आर्केमिडीस के इन सब यंत्रों से रोम की सेना में हलकंप मच गया रोम का सेनापती समझ गया कि सीधी भेडंत से जीत असंभव थी और उसने सेना को पीछे हटा कर साइराकूस का घेरा डाल दिय पर आर्केमिडीस के यंत्र इतने प्रभावी थे कि रोम के सैनिक दोबारा साइराकूस के पास आने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और साइराकूस के वासी फिर से लगभग सामान जीवन व्यतीत करने लगे। आर्केमिडीस का जन्म हुआ था सन 287 इसा पूर्व में। यानी आज से लगभग 2.5 हजार साल पहले आर्किमिडीज का पूरा जीवन सायरकूस में बीता सिवाय चंद वर्षों के जब वो गणित पढ़ने मिस्र के एक नगर अलेक्जेंड्रिया गए गस्नुह अलमा वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने लिखने और सोचने में लगाते थे उनके मन में ढेरों प्रश्न उठते जिनका कोई उत्तर न बता पाता तो फिर वो अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही खोजने में लग जाते वो घंटों अपने कमरे में रेत की परत पर रेखाचित्र खींचते कुछ लिखते और सोचते रहते। वह अपने काम में इतना लिप्त हो जाते कि कभी-कभी तो खाना-पीना और नहाना-धोना भी भूल जाते। आर्किमिडीज को यथार्थ वस्तुओं से प्रयोग करने में भी उतना ही आनंद आता था जितना गणित की समस्याओं से जूझने में। प्रयोग करते-करते उन्हें लीवर के सिद्धांत की इतनी गहरी समझ हो गई थी कि एक दिन उन्होंने सिएराक्यूस के राजा से दावा किया महाराज यदि मुझे पृथ्वी के अलावा खड़े होने की कोई और जगह मिल जाए तो मैं एक लंबे डंडे से पूरी पृथ्वी को अकेले हिला सकता हूं आर्किमिडीज तुम ऐसा असंभव दावा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है के खड़े होने के लिए ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती महाराज यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको कोई और अत्यंत भारी वस्तु हिलाकर दिखा सकता <laughs> हूं की गैआरकीमेडीज हमारा एक नया जहाज बना है जो बहुत भारी है यदि तुम अकेले उसे खिसका दो तो मैं तुम्हारा दावा सच लूंगा ठीक है और इस शर्त की खबर पूरे शहर में फैल गई नियत समय पूरा शहर उमड़ पड़ा उस जगह पर जहां जहाज खड़ा था जहाज तो पहले ही बहुत भारी था फिर भी महाराज ने उसमें और बहुत सा सामान लदवा दिया है आगे। आगे। भाई मुझे नहीं लगता कि आर्कमिडिस इस जहाज को हिला पाएंगे आगे। आगे। पर वो देखो वो देखो आर्कमिडिस को वो तो जरा भी विचलित नहीं है आगे। आगे। आगे। आगे। अरे वो तो उन रस्सियों और घिरनियों की जांच पड़ताल में लगे हैं जो उन्होंने जहाज और तट के बीच में जोड़ी है अरे देखो देखो महाराज ने इशारा कर दिया हां आर्किमिडीज ने उस बड़ी सी गिरनी को घुमाना शुरू कर दिया है है जहाज खिसकने लगा जहाज वाकई खिसक रहा है वाह भाई बहुत धीमा है इस घटना के बाद से राजा तो आर्किमिडीज की बुद्धि के ऐसे कायल हो गए कि जब भी उनके सामने कोई समस्या उठ खड़ी होती तो वो आर्किमिडीज को ही याद करते और आर्किमिडीज ने समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते कई ऐसे आविष्कार किए जो विज्ञान की नींव बन गए आर्किमिडीज का सिद्धांत जो आज तक स्कूली बच्चे पढ़ते हैं उसकी शुरुआत भी हुई थी एक समस्या से साइराक्यूस के राजा ने अपने लिए सोने का एक नया मुकुट बनाने का आदेश दिया था जब मुकुट बनकर आया तो राजा को शक हुआ कि सुनार ने मुकुट के सोने में मिलावट की है पर समस्या यह थी कि मुकुट की शुद्धता की जांच कैसे की जाए अंततः राजा ने यह समस्या भी आर्किमिडीज को सौंप दी आर्किमिडीज ने मुकुट लिया और साथ ही उसके द्रव्यमान के समान द्रव्यमान का एक शुद्ध सोने का टुकड़ा राजा के खजाने से लिया बहुत सोच विचार और प्रयोगों के बाद आर्कमिडीज इस नतीजे पर पहुंचे हम्म यदि एक ही पदार्थ की बनी दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हों तो उनके आयतन भी बराबर होंगे इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुकुट शुद्ध सोने का है तो उसका आयतन और सोने के टुकड़े का आयतन बराबर होने चाहिए और यदि मुकुट में मिलावट है तो उसका आयतन और सोने के टुकड़े का आयतन भिन्न होंगे पर प्रश्न यह है कि दोनों के आयतनों की तुलना कैसे की जाए आर्किमिडीज इस समस्या पर हफ्तों सोचते रहे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था एक दिन वो इसी उधेड़बुन में नहाने गए उस जमाने में शहरों में सार्वजनिक गुस्लखाने होते थे वहां नहाने के टब में पानी लबालब भरा था आर्किमिडीज जैसे ही टब में बैठे थोड़ा पानी बाहर छलकआ और आर कमेटीज के दिमाग में एक विचार कौंधा अरे यह बाहर कितना पानी छलका है क्या इसके आयतन और मेरे शरीर के डूबे हिस्से के आयतन में कोई संबंध है हम्म के दोनों आयतन तो बराबर होंगे ओहो तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई वस्तु द्रव में डुबोए जाने पर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करती है युरेका युरेका युरेका युरेका युरेका युरेका यानी कि मिल गया आर के मेडिस तो इतने उत्साहित हो गए कि वो टप से लपक कर बाहर निकले और बिना कपड़े पहने ही अपने घर की ओर दौड़ पड़े अरे ये बिना कपड़ों के कौन भागा जा रहा है आर के मेडिस है ये ये क्या मिल गया लगता है मुकुट की शुद्धता को जांचने का तरीका को अपनी समस्या का हल मिल गया था उन्होंने मुकत और सोने के टुकडे को बारी-बारी से एक पानी से लबालब भरे बरतन में डाला और दोनों बार बाहर चल के पानी को ना पा उन्होंने पाया कि दोनों के आयतन भिन भिन भिन थे इसका मतलब कि मुकुट का पदार्थ शुद्ध सोने से भिन्न था इस प्रकार आर्किमिडीज ने सिद्ध कर दिया कि सुनार ने मुकुट में वाकई मिलावट की थी पर आर्किमिडीज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था सोने में मिलावट की जांच करते-करते उनके मन में तो कई सारे विचार आ गए थे वो भिन्न-भिन्न द्रवों और ठोस पदार्थों की वस्तुओं के लेकर अन्य कई प्रयोग करते रहे और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत खोज निकाला जो आज तक आर्कमिडीज के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है और यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है आर्किमिडीज अपना मुख्य कार्य तो गणित ही मानते थे और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने जो भी यंत्र बनाए या सिद्धांत खोजे उन्हें वो गणित का ही व्यावहारिक उपयोग मानते थे आर्किमिडीज को ज्यामिति का अपना एक आविष्कार इतना महत्वपूर्ण लगा कि उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र के पत्थर पर उसका रेखाचित्र बनाया जाए आर्किमिडीज के जीवन काल में ही उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी यहां तक कि शत्रु राज्यों के लोग भी उनकी इज्जत करते थे इसीलिएतीन साल की घेरा बंदी के बाद जब रूम की सेना अंततह सायरा कूश पर अब्जा करने में सफल हो गई तो रूम के सेना पति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया आर्किवििटीस या उनके खल या उनके सामान को नुकसान पहुंचाने की जुदत कोई सैनिक ना करें आर्किवििटीस जहां भी मिले उन्हें के साथ मेरे पास लाना साइराकुस पर रोम की सेना ने कब्जा कर लिया था पर आर्कमिडीज इन सब बेखबर अपने घर में ज्यामिति के एक प्रश्न का हल ढूंढने लगे थे वो रेत में रेखाचित्र खींचने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें न शोर सुनाई दिया न नगाड़ों की आवाज उसी समय एक सैनिक वहां आ पहुंचा आर्किमिडीज तुरंत मेरे साथ चलो हमारे सेनापति का आदेश है ठहरो अभी रुको अभी तो मैं इस समस्या में व्यस्त हूं इसको हल करने के बाद ही तुम्हारे सेनापति के पास जाऊंगा हम्म समस्या को इस प्रकार अधूरा कैसे छोड़ दूं <laughs> यह रेत की पर्त पर आरी तिरछिल्ला कीरे यह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम से के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो छोड़ से और उठा मैंने कैदिया मैंैसे छोड़कर नहीं जा सकता <laughs> तुम्हारी यह हम्मत तुमने मेरे रेखा का नाश कर दिया अब तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगा सैनिक गुस्से में इतना आग बबूला हो गया कि अपने सेनापति के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने आर्किमिडीज का उसी समय वध कर डाला रोम के सेनापति को जब पता चला कि आर्किमिडीज नहीं रहे तो उसे बेहद दुख हुआ उसने आर्किमिडीज के मृत शरीर को बहुत आदर सम्मान के साथ दफनाया और उनकी कब्र के पत्थर पर उनकी इच्छा अनुसार रेखाचित्र खुदवाया इस प्रकार सन 212 ईसा पूर्व में इस महान विद्वान का अंत हो गया की दुनिया और आज से सवा 2000 साल पहले की दुनिया में कितना फर्क है कि आज हमारे पास पिछले हजारों सालों से असंख्य पुड़ियों द्वारा किए गए ज्ञान श्रीजन का खजाना है है और इसी ज्ञान के खजाने पढ्टके होते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण आविष्कार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं अपने एक महत्वपूर्ण आविष्कार का श्रेय अपने से पूर्वकाल के विद्वानों को देते हुए कहा था मैं इतनी दूर तक इसलिए देख पाया क्योंकि मैं असाधारण मानवों के कंधे पर खड़ा था और ऐसे ही असाधारण मानवों में से एक थे आर्कमिडीज आर्किमिडीज अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध आलेख एवं विषय समन्वय डॉ रचना गर्ग कलाकार नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता कींती आनंद राम मेनी सुनील लोहिया और जैमिनी कुमार तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लड़े ध्वनि अंकन अमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण Évan Pestuti, Ajit Horo.